परमपिता परमात्मा का स्मरण धर्म की शिक्षा देने वाले परमपिता पिता परमात्मा प्रणव ध्वनि सज्जनों महर्षि दयानंद ने आर्यविनय में परमात्मा को बहुत से संबोधन प्रदान किए उन संबोधनों में अगला संबोधन आज देख रहे हैं संबोधन है हे धर्म सुशिक्षक परमात्मा को कहा जा रहा है हे परमात्मा आप धर्म के सुशिक्षक हो आप धर्म के शिक्षक हो धर्म को सिखाने वाले हो और धर्म के सुशिक्षक हो बहुत अच्छे शिक्षक हो श्रेष्ठ शिक्षक हो हम जो धर्म को चाहते हैं धर्म में जिनकी रुचि है वे धर्म के बारे में अधिक अधिक जानना चाहते हैं और उसकी पूर्ति अनेक उपदेशों से पुस्तकों से प्रवचनों से धार्मिक ग्रंथों से करते हैं और इस तरह से हमारे मन में एक भाव बनता है कि धर्म को सिखाने वाला कौन है कोई मनुष्य कोई गुरु कोई आचार्य माता पिता कोई मनुष्य शरीरधारी शिक्षक धर्म ही नहीं और भी कुछ जो हम सीखते हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों से सीखते हैं तो हमारे मन में शिक्षक की छवि मनुष्यधारी के प्रति बनती है लेकिन मैसी ने यहां पर संबोधन दिया परमात्मा को हे धर्म सुशिक्षक मनुष्य हमें बहुत कुछ सिखाते हैं गुरुजन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं वो भी हमारे शिक्षक हैं। और वो अच्छा भी सिखाते हैं इस दृष्टि से उनको भी सुशिक्षक कहा जा सकता है लेकिन फिर भी परमात्मा को उन सब में धर्म का सबसे अच्छा शिक्षक स्वीकार किया गया मनुष्य शरीरधारी शिक्षक अल्पच्य होता है कितना भी जानता हो तो भी अल्पच्य होता है आलस्य प्रमाद से भी कभी युक्त तो होता है असावधानी से युक्त तो होता है ऐसे में उसके द्वारा कुछ बात भी बताई जा सकती है अधर्म की बात भी बताई जा सकती है बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति भी धर्म पे पूरा चलने वाले भी किन्हीं कारणों में आकर किसी परिस्थिति में आकर कुछ अधर्म को बता सकते हैं उन्होंने सीखा ही वैसा है उनकी समझ में ही ऐसा आया है इसलिए भी त्रुटि हो सकती है लेकिन परमपिता परमात्मा तो धर्म को ठीक ठीक जानता है पूरी तरह जानता है इसलिए धर्म का सबसे अच्छा शिक्षक परमात्मा ही हो सकता है त्रुटि की कोई संभावना नहीं धर्म को पहले थोड़ा समझें कि धर्म का मतलब क्या है तो जिसको हम धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं हम किसे धारण करेंगे जिससे हमारा हित होता है सुख की प्राप्ति होती है दुख की निवृत्ति होती है वह धर्म है जिससे हमारा सच्चा सुख प्राप्त हो जिससे हमें दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो वो धर्म है ऐसी चीज को करना ऐसे कार्य को करना ऐसी वस्तु का उपयोग करना उस तरह से चलना ये सब धर्म के अंतर्गत आएगा जिससे हमारा धारण होता है जिसको हम धारण करते हैं अपने हित के लिए उसे धर्म कहते हैं वैसे हर व्यक्ति अपने को समझदार समझता ही है अधिकांश व्यक्ति अपने को बुद्धिमान समझदार समझते हैं और इसलिए बहुत सारे निर्णय वो स्वयं भी लेते हैं अन्य कुछ भी कहे लेकिन उसे स्वीकार्य नहीं होता है तो वो दूसरों का निर्णय न मानकर अपना निर्णय मानता है और उसमें कारण यही है कि वो अपने को दूसरों से अधिक योग्य मानता है अपने को अपना अधिक हितैषी मानता है दूसरा व्यक्ति हमारे से अधिक बुद्धिमान होते हुए भी हो सकता है हमारी परिस्थिति को ठीक न समझ पा रहा हो और चूंकि वो दूसरा है उसका अपना कुछ स्वार्थ हो सकता है उसका हमारे प्रति अधिक हितचिंतन चिंतन आत्मवत चिंतन न हो यह भी संभावना है ऐसे में उसके द्वारा हमारे लिए कही गई बात हमें पूर्णतया स्वीकार्य नहीं हो पाती है हम अपना अहित कभी नहीं करते करना नहीं चाहते इसलिए हमें अपने पर अधिक विश्वास होता है तो अनेक बार कम जान वाला होते हुए भी हमें अधिक जान वाले से अपने पर अधिक विश्वास होता है और हम अपने अनुसार चलते हैं हमें कैसा चलना है वो ज्ञान पर भी निर्भर करता है और हित अहित की भावना अपनेपन की भावना पर भी निर्भर करता है ज्ञानवान हो और हमें अपना हित कर दिखाई देता हो तो हम उसकी अवश्य मान लेंगे कि पूरी तरह मेरा हित चाहता है मैं भी अपना पूरा हित चाहता हूं लेकिन इनका ज्ञान मेरे से अधिक है तो हम उसे स्वीकार कर लेते लेकिन इससे भिन्न हो कि सामने वाला विद्वान ज्ञानवान तो बहुत हो लेकिन हमें इस बात की शंका हो कि ये मेरा पूरी तरह हित करेगा या नहीं करेगा थोड़ी सी भी आशंका है कि यह मेरा अहित कर सकता है यह मेरे प्रति पूरी तरह आत्मीयता नहीं रखता इतना थोड़ा सा भाग आते ही हम विद्वान की बात भी स्वीकार नहीं कर पाते ऐसे में हम अपनी करते हैं। इसके विपरीत स्थिति भी होती है कि सामने वाला व्यक्ति अपना आत्मीय है हमें पूरा विश्वास है उसमें वो मेरा हित चाहता है आत्मवत् प्रीति रखता है लेकिन उसका ज्ञान कम है हमें उसकी समझ पर विश्वास नहीं है उसकी न्यूनता हमें पता है ऐसे में भी हम दूसरे की बात को स्वीकार नहीं कर पाते और ऐसा ही हम व्यापक रूप से सबके साथ करते हैं किसकी बात मानते हैं किसकी नहीं मानते हैं उसमें ये सब चीजें काम करती हैं और ऐसे में अनेक बार हम अपनी ही बात मानते हैं लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखें तो एक तरफ जहां वो पूर्ण ज्ञान वाला है दूसरी तरफ वो हमारे लिए आत्मीय भाव भी पूरा पूरा रखता है इतना हम अपने प्रति हित चिंतन कर सकते हैं परमात्मा उतना पूरा हित चिंतन हमारे प्रति रखता है उसमें शंका हम नहीं कर सकते लेकिन दूसरा पक्ष ज्ञान का पक्ष हमारा बहुत निर्बल हो सकता है कहीं अल्प न्यूनता हो सकती है परमात्मा में वह भी नहीं होती है जिससे हमारा धारण हो हमारा हित हो जिसको हम अपने हित के लिए धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं और इस दृष्टि से परम पिता परमात्मा ही धर्म का सुशिक्षक हो सकता है जन की दृष्टि से परिपूर्ण है और आत्मीयता की दृष्टि से भी पूर्णता उसके अंदर है लेकिन व्यवहार में हम धर्म की शिक्षा अन्य मनुष्यों से ग्रहण करते हैं इसलिए शिक्षक के रूप में हम मनुष्यों को देखते हैं अपने गुरुजनों को देखते हैं अपने बुजुर्गों को देखते हैं विद्वानों को देखते हैं वैज्ञानिकों को देखते हैं नेताओं को देखते हैं लेकिन एक आर्य एक ईश्वर भक्त किसको सुशिक्षक माने किसको सबसे बड़ा शिक्षक माने तो वो परम पिता परमात्मा ही हो सकता है ये आर्य की दृष्टि है परमात्मा से बढ़ करके और किसी को वो शिक्षक नहीं मानता नहीं मानना चाहिए लोक में प्रचलित हो गई है कुछ हैं कुछ बातें कि परमात्मा और शिक्षक में से गुरु में से कौन बड़ा तो गुरु को बड़ा स्थान दिया गया इसलिए कि गुरु ने ही तो परमात्मा तक जाने का रास्ता बताया है गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए सम्मान की दृष्टि से तो गुरु को वहां बड़ा स्थान दिया गया क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा को बताया अब यहां क्या दृष्टि है कि परमात्मा ने अपने आप को नहीं बताया परमात्मा अपने आप को हमें नहीं बता सकता परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही बताता है परमात्मा तो नहीं बताता है परमात्मा तो नहीं बना, बता सकता ये भावना ये सिद्धांत पीछे से काम कर रहा है अर्थात ईश्वर प्राप्ति की आनंद प्राप्ति की शिक्षा ईश्वर नहीं देता परमात्मा नहीं देता वो तो गुरुजन देते हैं यह एक व्यापक मान्यता अर्थात हम परमात्मा को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रत्यक्ष शिक्षक हमें दिखाई नहीं देता लेकिन महशी दयानंद जो संबोधन दे रहे हैं कि हे धर्म सुशिक्षक धर्म का सुशीक्षक तो परमात्मा ही है हमारा सच्चा शिक्षक परमात्मा है वो तो दिखाई दे या ना दे हमें अनुभव में आए या ना आए जीवन में गुरुओं के ना होने पर भी हम बहुत सारी बातें सीखते हैं और उसे हम ये समझते हैं कि हम स्वयं सीख रहे हैं अनुभव करके सीखते हैं। गिर पड़ के सीखते हैं। दूसरों को देख करके दूसरों को हानि देख करके लाभ देख करके हम सीख लेते हैं। इसमें कोई सीधे सीधे सिखाता नहीं है गुरु कोई बताता नहीं है लेकिन हम सीख लेते हैं लेकिन परमात्मा को हम यहां पर भी बीच में नहीं ला पाते हैं ऐसी ने कहा हे धर्म सुशिक्षक परमात्मा धर्म का सबसे बड़ा शिक्षक है और सबसे अच्छा शिक्षक है परमात्मा किस रूप में हमारा शिक्षक है कैसे वो हमें शिक्षा देता है तो उसका सबसे बड़ा आधार सबसे प्राचीन आधार वेद ज्ञान है परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में चार ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया और वो ज्ञान फिर परंपरा से आगे आगे चलता है। ये जो हम अपने आप सीखने की बात करते हैं यदि परमात्मा के द्वारा ज्ञान शिक्षा नहीं दी जाती सृष्टि के आदि में तो हमारा जीवन पशुवत ही होता जैसे पशु जीते हैं लगभग ऐसा ही हमारा जीवन होता हम अपने आप सीखने में तो बहुत समय लगाते हैं और बहुत सारी चीजें सीख भी नहीं पाते आज का मानव अपने को विकसित समझता है आज के मानव के बच्चे को भी अगर छोड़ दिया जाए जंगल में छोड़ दें तो वो पशुवत ही जीवन जिएगा और जंगल की बजाय मनुष्यों के बीच में भी छोड़ दिया जाए सुसंस्कृत लोगों के बीच में भी छोड़ दिया जाए लेकिन उसको सिखाया ना जाए कुछ दूसरे व्यक्ति के द्वारा कुछ न सिखाया जाए उसको बस वैसे ही छोड़ दें वो अपने आप जो देखेगा सुनेगा उससे जो सीखे उतना वो करता रहे इतने परिष्कृत और इतने ज्ञान संपन्न लोगों के बीच में भी छोड़ दिया जाए कि अपने आप कुछ सीख ले तो भी वो इतना शिक्षित नहीं बन सकता जितना हम विद्यालय आदि में शिक्षा को प्राप्त करके शिक्षक शिक्षित बन जाते हैं ज्ञानवान बन जाता है हम जो ये बात देख लेते हैं कि मैंने अपने आप सीखा वैज्ञानिकों ने अपने आप खोज की बिना वेद के ज्ञान के बिना दूसरों के सिखाए ये एक भाव बन जाता है कुछ चीजें हम अपने आप सीखते हैं लेकिन उसका आधार अन्यों के द्वारा सिखाए गए ज्ञान पर होता है बहुत सारा हमने दूसरों से सीखा अब उसके आधार पर हम कुछ चीजें नई भी सीख लेते हैं जान लेते हैं तो ये अहंकार तो हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दूसरों की आवश्यकता होती है इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में भी वेद ज्ञान की आवश्यकता है और परमात्मा ने उसे दिया है और चूंकि शुद्ध रूप में दिया है इसलिए परमात्मा हमारा सुशिक्षक है धर्म का सुशिक्षक है दूसरा जो हम अपने आप सीखते भी हैं उसमें परमात्मा की दी गई व्यवस्था सामर्थ्य साथ में है हमारे उसके द्वारा दी गई बुद्धि इंद्रियां आदि साथ में है तब हम सीख पाते हैं ये शरीर तो हम नहीं है हम तो आत्मा है हमारी ये सामर्थ्य नहीं कि हम अधिक जान सकें और ये जो सारी व्यवस्था परमात्मा ने दी है लोगों के हृदय में ये भाव दिया कि जान देने पर हमें प्रसन्नता होती है उत्साह मिलता है दूसरे को सच्चा रास्ता दिखाने में हमें अच्छा लगता है हमें उत्साह वर्धन मिलता है अंदर से सुख मिलता है यह व्यवस्था भी परमात्मा की बनाई हुई है जिसके कारण से हम दूसरों को ज्ञान देते हैं और दूसरों से ज्ञान प्राप्त करके भी हमें प्रसन्नता होती है अच्छा लगता है ये सारी व्यवस्था भी परमात्मा की है उस दृष्टि से परमात्मा भी हमारा सुशिक्षक बना हुआ है बहुत व्यक्ति अपने अंदर से आने वाली आवाज को ज्ञान को परमात्मा की मानते ही परमात्मा की प्रेरणा है परमात्मा का ज्ञान है परमात्मा अंतकरण में ज्ञान देता है लेकिन अंतःकरण में जो जो ज्ञान हमें प्रतीत होता है वो सारा का सारा परमात्मा का दिया हुआ है ये आवश्यक नहीं है बहुत सारे धार्मिकों को जो ईश्वर को बहुत अच्छी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं और जब कुछ उन्हें जानना होता है कुछ असमंजस होता है भ्रम होता है संशय होता है तो एकांत एक में बैठ के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं परमात्मा मुझे मार्ग दिखाइए और फिर अंदर से कुछ प्रेरणा आती है और उसे वो परमात्मा की प्रेरणा मान के उसी पर चल पड़ता है स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहा है लेकिन यहां भी ध्यान देना है कि ऐसी स्थिति में भी अंदर जितनी भी प्रेरणा आती है वो सारी की सारी परमात्मा की प्रेरणा हो ये अनिवार्य नहीं है बहुत सारी प्रेरणाएं हमारे को गलत भी आती है वो हमारी अपनी होती है अच्छी प्रेरणाएं भी हमारे स्वयं से आती हैं हमारे अपने ज्ञान के अनुसार आती हैं अपने अपने आप भी आती हैं तो यहां संबोधन दिया गया हे धर्म सुशिक्षक यदि अंदर की कोई प्रेरणा अधर्म की आ रही है तो परमात्मा की प्रेरणा नहीं हो सकती वो परमात्मा वैसी शिक्षा नहीं देता है परमात्मा की शिक्षा तो धर्म की ही होगी अंत प्रेरणा से हमने कोई बात अपना ली और उससे हानि हो गई हमारा धारण नहीं हुआ और हम कहें कि परमात्मा ने ऐसी कैसी प्रेरणा दे दी शिक्षा दे दी जिससे मेरी हानि हो गई तो परमात्मा कभी भी अधर्म की धारण न करने वाली बात की प्रेरणा शिक्षा नहीं करता परमात्मा धर्म का ही सुशिक्षक है धर्म का ही शिक्षक है और हमें गुरुजनों का उतना आदर अवश्य रखना चाहिए उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए लेकिन साथ में परमात्मा का भी स्मरण रखना चाहिए कि वह भी हमारा शिक्षक है और सबसे बड़ा शिक्षक है हर चीज को हम जब जानते हैं गहराई से जानते हैं उसमें अधिकांश हमारा अपना ज्ञान होता है हम अपनी किसी प्रक्रिया से जान रहे होते हैं जो हमारा प्रत्यक्ष है वो हम स्वयं कर रहे होते हैं दूसरों के द्वारा कितना भी बता दिया जाए लेकिन पूरा ज्ञान तब होता है जब हम प्रत्यक्ष करते हैं नीम के पत्ते को जब हम खाएंगे तब हमें जो प्रत्यक्ष होगा वो ठीक ज्ञान होगा वो अधिक गहराई वाला ज्ञान होगा और ये ज्ञान कैसे होता है उसमें परमात्मा की व्यवस्था निहित है और हम जितना जानते हैं और ज्ञान की पुष्टि करते रहते हैं प्रत्यक्ष से और अनुमान से दूसरों की बताई हुई बातों की उस सब में परमात्मा का सहयोग रहता है केवल दूसरे के बता देने से हम स्वीकार नहीं करते बहुत कुछ हम भी फिर विश्लेषण करते हैं जानते हैं समझते हैं और उस सब में परमात्मा का सहयोग रहता है और जब भी हम अपने ज्ञान को एक तरफ करके अपनी वृत्तियों को रोक करके पूरी तरह रोक करके और परमात्मा के प्रति उद्घाटित होते हैं परमात्मा हमें ज्ञान प्रदान करे तो परमात्मा हर आत्मा को ज्ञान प्रदान करता है वो उपलब्ध है ज्ञान लेकर के वो शुद्ध ज्ञान दे सकता है लेकिन वहां यही शर्त होती है कि हम अपने ज्ञान को उसमें मिश्रित ना करें अपने ज्ञान को ना लाएं, अपनी वृत्तियों को ना उठाएं। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो परमात्मा की शुद्ध प्रेरणा हमें प्राप्त होती है भिन्न समय में जो परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त होती है उसमें हमारा अपना ज्ञान हमारी अपनी वृत्तियां घुल मिल जाती हैं और हम उसे पूरी तरह नहीं देख पाते कि शुद्ध परमात्मा का ज्ञान क्या है वो घुला मिला रहता है परमात्मा ने वेद जान दिया ऋषियों के विद्वानों के मन में प्रेरणा की जिससे हमें सुशिक्षा प्राप्त होती है हमारी शरीर की रचना ऐसी की जिससे हमें सुशिक्षा प्राप्त हो हम धर्म की तरफ जाए कितना भी अधार्मिक व्यक्ति हो वो जीते हुए धर्म की तरफ मुड़ेगा मुड़ता है वो बीच बीच में मुड़ेगा थोड़ा मुड़ेगा अधिक देर तक अधर्म में कोई नहीं चल सकता अधिक देर तक संसार के विषय भोगों में कोई नहीं चल सकता वहां से पलटेगा वो उसे वहां भी सीख मिलेगी उसे वहां भी धर्म का ज्ञान होगा ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है वो हमारा सुशिक्षक है और हम इस बात को स्वीकार करके चलें कि परमात्मा ही सबसे बड़ा सुशिक्षक है और धर्म की शिक्षा परमात्मा से ही हमें पूरी तरह प्राप्त हो सकती है वो हम समाधि लगा के प्राप्त करें योग के माध्यम से अथवा परमात्मा के दिए हुए ज्ञान वेद ज्ञान से प्राप्त करें लेकिन हमारी कसौटी धर्म की वेद होना चाहिए परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि तो वही धर्म का सुशिक्षक है अन्यों से जब जब भी हमें कोई सुशिक्षा प्राप्त हो धर्म की बात प्राप्त हो हम उसको कसौटियों पर कसते रहे धर्म के सुशिक्षक परमात्मा के ज्ञान से उसको तोलते रहे और अगर उसके अनुरूप है तो पूरी तरह स्वीकार कर लें प्रतिकूल है तो उतना संशोधन अपेक्षित परमात्मा को सबसे बड़ा और अंतिम धर्म का शिक्षक हम स्वीकार कर लेंगे तो हर किसी की बात को हम यूं ही नहीं मान लेंगे हर किसी पुस्तक की बात को यूं ही नहीं मान लेंगे और हर कोई अपनी प्रत्यक्ष की बात को जो कि अन्यों के द्वारा गलत भी कही जा रही है हम उसे प्रत्यक्ष ठीक समझ रहे हैं उसको भी हम यूं ही नहीं मान लेंगे हम अपने द्वारा जो उहा कर रहे हैं अनुमान कर रहे हैं तर्क कर रहे हैं निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसको भी यूं ही नहीं मान लेंगे उसको परमात्मा के साथ में जोड़ेंगे परमात्मा की शिक्षा से मिलान करके देखेंगे और जो जो अनुकूल होगा उसे मानेंगे क्योंकि परमात्मा ही हमारा सबसे बड़ा धारण करने वाला हित चिंतक है और वही इस बात को पूरी तरह बता सकता है हमारे लिए वास्तव में क्या हितकर है और क्या अहितकर है तो परमपिता परमात्मा को धर्म का सुशिक्षक मानते हुए अधर्म का शिक्षक कभी न मानते हुए हमें चलना है आर्यो की दृष्टि ऐसी ही रहे परमात्मा को आधार मान करके चलेंगे तो हमारा पूरी तरह धारण होगा सर्वश्रेष्ठ धारण होगा हानि की कोई संभावना नहीं है इतना विश्वास लेते हुए इस मार्ग पर हम चल सकें परमात्मा को धर्म का सुशिक्षक स्वीकार करते हुए स्मरण करेंगे